आदि हनुबंधोपन्यास मुख्य ग्रंथारंभे आदू प्रकरणचतुष्ट प्रत्येक असंकीर्ण प्रमे प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति सौक सूचय विषय आदि विषय प्रयोजन आदि से अधिकारी संबंध अनुबंध उपन्यास मुख्य अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान होने पर ग्रंथ में अध्ययन होता है अध्ययन में प्रवृत्ति होती तो ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो गया अनुबंध ज्ञान प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्म अनुपच्चात अनुबंध अनु बदनाती ज्ञान ग्रंथाध्यन प्रवृतिम प्रयोजती अनुबंध अनुबंध का बदनाति का स्वान ग्रंथाध्यन प्रवृत्तिम ग्रंथाध्यन प्रवृतिम प्रयोजती अनुबंध अर्थात अनुबंध के ज्ञान होने पर ग्रंथ का विषय क्या है प्रयोजन क्या है अधिकारी को अनु जैसे ज्ञान होने ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती ध्यान में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो गया अनुबंध ज्ञान ध्यान ग्रंथाध्यन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान हो गया अनुबंध ज्ञान उसका विषय अनुबंध तो अनुबंध किम ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्म इसमें टिप्पणी पांच नंबर मिनट प्रयोजक ज्ञान विषयत्म अनुबंधत्म यह अनुबंध का उपन्यास कथन के द्वारा अनुग्रथ कथन करके उसके द्वारा ग्रंथारंभित सत्य ग्रंथारंभ स्थित आदो प्रकरण चतुष्ट प्रकरण है संकीर्ण होते मिला हुआ असंकीर्ण पृथक पृथक प्रमेयम प्रत्येक प्रकरण का अलग अलग विषय है ये दिखाना बताना चाहिए प्रतिपति सौ पर ज्ञान सौकर्य सुख से भाव सौक होने के लिए सूचयित त्रावत ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्वभूत त्रेष्ठ चतुष्ट प्रकरण मध्य प्रथम ओंकार निर्णय प्रथम प्रकरण ओंकार केवरूप निर्णय कले निश्चय लिए प्रथम प्रकरण इसमें आगम वाक्य प्रधान है आगम प्रधान आगम प्रधानम इसमें प्रकरण प्रथम प्रकरण तत्व प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय होता आत्म तत्व की प्रतिपति ज्ञान का साधन है प्रमाण से ही ज्ञान होता है आगम प्रधान है आगम प्रमाण से श्रुति वाक्य से आत्म ज्ञान होता है आत्मज्ञान के उपाय है साधन नहीं ओंकार प्रकरण से असंकीर्ण प्रमेय संकर्णी ओंकार प्रकरण प्रकरण प्रथम प्रकरण उसका ओंकार निर्णय प्रकरण निर्णय प्रकरण आर अतम पूर्व की शंका है ओंकार निर्णय करने के लिए प्रकरण आरंभ करना चाहिए तो ठीक नहीं तमाणाभा ओंकार निर्णय निश्चय के लिए कोई प्रमाण नहीं प्रमाण के उन्होंने कैसे निश्चय होगा और दूसरा है तस्त अनुपयोगी अहकार का निर्णय होने से क्या उपयोग ज्ञान से ही मुख्य होगा आत्म प्रतिपत्ति पुरुषार्थ उपयोगी नहीं पुरुषार्थ मुख्य का उपयोगी साधन है आत्मज्ञान तो ओंकार का निश्चय से क्या प्रयोग नहीं तो आगम इत्यादि विशेष इसलिए आगम प्रधानम आत्म प्रतिपत्ति उपाय होता प्रकरण है आगमन प्रकरण प्रधान आगम प्रधान कौन से आगम ही प्रमाण है पूर्व पिछले संख्या की थी प्रमाण अभाव प्रमाण है आगम प्रमाण उनका निर्णय के लिए इसलिए आगम प्रधान विशेषण दिया और निर्णय प्रयोजन भाव कहा उसके लिए दिया आत्म प्रतिपत्ति उपाय आत्मज्ञान का प्रयोजन है मुख्य त्म ज्ञान का उपाय है उनका इसलिए निष्क्रिय भी नहीं तद उपदेश प्रधान मांडविक उपनिषद व्याख्यान रूपम मांडविक उपनिषद व्याख्यान रूप है उसका उपदेश जिसे प्रधान है तेना ताम उस निर्णय सी प्रमाण से ये ओंकार का न सिद्ध होगा न तो एकदम युक्ति प्रधान युक्ति प्रधान नहीं युक्ति कहीं कहीं है तो युक्ति होने पर भी प्रधान है आगम। उससे प्रमाण से ज्ञान होगा युक्ति कुछ है किन्तु युक्ति प्रधान नहीं युक्ति ले से युक्ति ले होने पर भी ये गौण है अप्रधान तो प्रधान प्रधान आगमच अय ओंकार निर्णय नोपयुज तो शाहपयोगी अनुपयोगि न उपयुज यत्म तत्व अना तत्पत् आत्म का जो तत्व तत्वस्व रूप अना आरोप करके देहादि में अहम अहम बुद्धि करते अनारो स्वरूपम वास्तव स्वरूपम तस्वी प्रतिपत्त उपाय उसके ज्ञान के साधन है उनका आत्म का ज्ञान आत्मज्ञान का क्या प्रयोजन है तत्पति तत्प्रतिपत्ति से मुक्ति फलत है मुक्ति फलम यहाँ प्रतिपत्ति है सीपत्ति मुक्ति आत्मज्ञान ही मुक्ति फलक मुक्ति फल आद्यम प्रकरणम् ओंकार निर्णय अभारफल परम फल परशागत आद्यम प्रकरणम् ओंकार निर्णय अभातरफलवार मुख्य फलते है तत्त्वज्ञान तत्वज्ञान से ही मुख्य फल मिलेगा कि अंतर्गत तो फल है ओंकार निर्णय ओंकार निर्णय व्यापार अभांतर फल है अंतर्गत फल के द्वारा, ओंकार निर्णय के द्वारा तत्व तो ज्ञान में परिवर्तित प्रथम प्रकार ओंकार निर्णय के द्वारा ही आत्म तत्व तो ज्ञान में इसका है, जो की परम फल परम फल परम फल मुख्य है मुख्य फल परिवशति इति उपदेश वासा उपदेश किसी मुख्य प्रति उपदेशा मुमुक्ष के प्रति उपदेश किया जाता है इसलिए अधिक अंतर तो समझना चाहिए परम फाल में इसका परिवेशन प्रथम प्रकरण आगमन के द्वारा तो, तो होगा तो का प्रमुख है ये प्रथम प्रकरण हुआ वैतथ्य प्रकरण से अवान्तर विषय विशेषम दर्शयती द्वितीय प्रकरण का ना वैतथ्यम वैतथ्य प्रकरण मिथ्याम येत प्रपंच से उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्जाव सर्पादी उपशमे तत्व प्रतिपत्ति तस् दैतुवैत्य प्रतिदनाये द्वितीय प्रकरण येत प्रपंच से उपशमें जिस द्वैत प्रपंच की निवृत्ति पर अदैत प्रतिपत्ति अद्वैत प्रतिपति अद्वैत ब्रह्म का दृष्टान एवं सर्पादि विकल्प उपमे रज प्रतिपत्ति रज्ज में सर्प अंधकार जलधारा दंड विभिन्न प्रकार कल्पना करते है रज्ज के अज्ञान से जिस प्रकार रज्जुआम रजतत्व प्रतिपति प्रभति सर्प आदि विकल्प उपशमय सर्प आदि सर्प भूद नहीं जलधारण नहीं दंड नहीं तो किंतु रज्जु ज्ञान होता है जिस प्रकार सरपादी विकल्प उपने पर रज्जु तत्व का ज्ञान होता है इसी प्रकार जिस द्वैत प्रपंच का उपम होने पर अद्वित ज्ञान होगा उस द्वैत प्रपंच मिथ्या है ये प्रतिपादन करने के द्वितीय प्रकरण द्वितीय प्रकरण मिथ्या है तब उसकी निवृत्ति हो सत्य हेतु जितने विचार करे ज्ञान हो उसकी निवृत्ति नहीं होगी मिथ्या हो तो निवृत्त हो जाते जिससे सर्प भू चित्र माला आदि कल्पना करते हैं मिथ्या है तो मिथ्याव हो जाते किंतु तो कैसे प्रतिपादन करेंगे हेतु तो द्वैत से हेतु तो वै तथ्य तो तो प्रतिपादन हेतु के द्वारा हेतु तो दे करेंगे युक्ति से मिथ्या तो प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण पहले आगम प्रधान से निश्चय हो जाएगा जीव ब्रह्म की एकता है प्रमाण से निश्चय हुआ किंतु उसमें युक्ति के बिना मनन के बिना प्रमेय में संशय होता है जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी ये जगत इतने सब दिखता है और एक अद्वितीय तत्व तो तो क्यों होगा इतने जगत सब हो तो जगत तो मिथ्या सिद्ध हो तो अद्वितीय तत्व तो तो सिद्ध होगा जगत में तो मिथ्या तो कैसे होगा मिथ्या तो युक्ति के द्वारा सिद्ध करेगी ये मनन के स्थानापन युक्ति के द्वारा जगत में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए अद्वैत तत्त्व संभव है जीव ब्रह्म एकता संभव है ऐसा संभावित मनन के द्वारा संभव जो श्रवण किया गया शास्त्र में ऐसा संभव है ये अनुसंधान विचार करके निश्चय करना है ये मनन है जिसके बाद ही ब्रह्माचार वृत्तिहासन का प्रारंभ होता है इसलिए द्वितीय प्रकरण में हेतु तो हेतु के द्वारा मिथ्यात्व तो प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण कश्य मिथ्यात्व तो से जिस द्वेत की प्रपंच की उपम होने पर निवृत्ति होने पर ज्ञान होता है ठीक है हरप नि सत्य अनारोपित तो प्रतिपत्ति तो स्वाभाविक दृष्टान्त ला हरप जितने सबका निषित करेंगे तो वास्तव अनारोपित स्वरूप का ज्ञान होता है रजु में आरोप जल है जलधारा माला दंड आदि सबका आरोप का निषेधर पर आदि आरोप है अनारोपित रज्जु तत्व तो का ज्ञान होता है ये स्वाभाविक हैज्ज हम सर्प आदि भी कल तो हेतु के द्वारा दे तो है मिथ्या तो सिद्ध करेंगे हेतु क्या है दृश्य अंत आदि युक्ति बसाध सिद्धा अनुमान करेंगे प्रपंच मिथ्या दुश्य तो आपका सब लोग कहते साथ दिखता है प्रपंच इसको मिथ्या कहेंगे तो सत्य है सिद्धांत कहता है दिखता है ये सत्य है किंतु तो दिखता नहीं है जो दिखता है घटपटादी प्रपंच दिखता, दिखता है और मानते है कि उसमें सत्य कैसे दिखता है सत्यत्व तो तो का अभिमान आप विचार के में ना सत्य तो कहता है तीनों काल में जिसका बाद नहीं होगा उसको सत्य कहा जाएगा कभी थोड़ा मंद अंधकार में सर्प जिससे दिखने लगे आगे रजू दिखती वो सर्प को सत्य कहेंगे वो बाद हो जाता है तीनों काल में जिसका बाध नहीं होगा उसको सत्य कहेंगे अभी घट पट जल नदी आकाश पर्वत ये सब दिखते है उसमें जो त्रिकाला बाध्य दिखता है तीनों काल का प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है तो त्रिकाला बाध्य धर्म का प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष दिखता है सत्य सब दिखता है प्रत्यक्षा विचार नहीं करने पर दिखता है ये सब कहते सत्यत्व घट में त्रिकाला बाध्यत्व उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है घट का प्रत्यक्ष होता है घट सत्य ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता है सत्यत्व काला बाध्यत्व तीनों काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है वर्तमान काल में अस्तित्व काल का प्रत्यक्ष भविष्य काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आगे भविष्य में इसका बाधन नहीं होगा ये किस निश्चय होगा अभिमान करते हैं राज्य में सर्प ब्रह्म काल में भी इसका अभिमान होता है सर्प ही कोई कहेगा मिथ्या मिथ्या क्या सर्प मारेगा नहीं जाते तो समय भी लगता है उसका बाधा नहीं हुआ सपन दिखते समय ऐसा नहीं लगता इसका बाध हो जाएगा उस समय सत्य ही लगता है तो सत्य लगने से सत्य नहीं होता है इसलिए सत्यत्व तो का प्रत्यक्ष नहीं होता है रज दृष्टान दृष्टान बनाया प्राथिभा को और पूरा व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाया आत्म तत्व तो तो के वास्तु और सत्य और दृश्य नहीं गेय नहीं होता है चिद रूप ज्ञ होता है चिद चित्त प्रकाश्य उचित रूप प्रकाशक है प्रकाशन सारा प्रपंच को पक्ष बना करके प्रपंच दृश्यत्वाद राजु सर्वत सपन दृश्यवत प्रादीवासी को दृष्टान बना करके पूरा व्यवहारिक प्रपंच में मिथ्या तो सिद्ध होता है युक्त के द्वारा प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद एक हेतु दृश्यत्व दूसरा हेतु दिया जिसके आदि और अंत है वो मिथ्या है कभी एक कभी नहीं रहा तो मिथ्या हमेशा एक रूप रही तो सत्य होगा इसकी आदि अंत है मिथ्या है जिससे आदि अंत वाले मिथ्या है इस तरह सारे प्रपंच भी आदि अंत वाला है तो मिथ्या है और यह तो परिचन्न जड़वाद ये भी सब हुए युक्ति से ही मिथ्यां तो सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रकरण है वह प्रकरण जब द्वितीय प्रपंच तो सिद्ध हो जाएगा तो इसे शंका होगी प्रपंच है तो मिथ्या है अद्वैत अद्वैत प्रकरण से अर्थ विशेष अद्वैत प्रकरण तृतीय प्रकरण है इसका विशेष अर्थ कथान करते मासी तथा अद्वैत से वही तथ्य प्रसंग प्राप्तो हो युक्ति तस्था तो प्रकरण तथा यथा मिथ्यात्वं ठीक इसी प्रकार प्रसंग प्राप्त हो सारा प्रपंच प्राप्त होने पर आपत्ति होने पर शंका होने पर युक्तित तथा दर्शन युक्ति के द्वारा तथा तो यथार्थ तो देखा है सत्य तो देखा गेले मिथ्या वास्तवत्म देखने के लिए तृतीय प्रकार अद्वैत किसी का न सत्य नहीं टीका तवैतव्यवस्था मिथ्या तो प्रसंग संख्य द्वैतवत् मिथ्या तो प्रसंग तस्थ अत अद्वैत द्वैतवत मिथ्या तो प्रसंग तो संख्यते जैसे दैत मिथ्या है हे जैत भी मिथ्या है क्यों मिथ्या है बीच में व्यवस्था अनुपत्या व्यवस्था की अनुपति यदि एक ही आत्मतत्व है तो जन्म होता है कोई मरता है एक ही आत्मतत्व है एक को सुख मिला तो सब लोग हंसना चाहिए कुछ होना चाहिए एक को दुख मिला तो सब लोग को रोना चाहिए एक ही आत्मतत्व सर्वत ये तो नहीं होता है एक सुखी एक दुखी व्यवस्था कैसे बनेगा एक स्वर्ग जाता है नर्क जाता है मरला है रोगी दुष्ट दुखी दुख प्राप्त करता है खुशे ये सब व्यवस्था अद्वैत वास्तव में श्रो ये श्र तक भेदा व्यवस्था सुस्तवाद्यचारादीवशा अद्य पर्थ प्रतिदयुक्त तृतीय प्रकरण में सब प्रतिपादन करके संख्य विशेष तरह सत्या तो शंकाया शाय होने पर भी अनुपत्यो की शंका तो होगी अनुपत्य शंका हुई थी सुख दुख आदि अनुपत्या सुख दुख जन्म मरण स्वर्ग मनोर आदि व्यवस्था अनुपत्य भेद मानना पड़ेगा अद्वेत वास्तव नहीं था पूरा किसी नहीं कि औपाधिक भेद आदि व्यवस्था औपाधिक भेद बन जाएगी वास्तव तो तत्व होने पर भी उपाधि के कारण भेद अंतकरण भिन्न भी, भी देह भिन्न भी, भी तब तो उपाधि भेदात भेद दिखता है तो भेद उनसे अंतकरण उपाधि के जिस प्रकार एक ही आकाश अथवा तो चंद्र आकाश ऊपर है बिंब उसका प्रतिम्ब हजार घट में जला रखेंगे तो हमें प्रतिम्ब दिखेगा आकाश चंद्र एक होने पर भी प्रतिम्ब अनेक दिखते जिस घटना में जाले में कंपन होगा वहां चंद्र का प्रतिम्ब होगा घटना नष्ट हो गया वहां चंद्र प्रतिम्ब नष्ट हो गया आकात दिखेगा नहीं ये एक ही बिंब रूप होने पर भी जल रूप उपाधि प्रतिम्ब अनेक होते हैं एक में नाश नष्ट हो जाता है एक में कंपन है एक में स्थिरता एक में स्वच्छ एक में महिला किसमें जल में महिला है तो प्रतिम्ब दिखेगा नहीं किसमें साफ दिखेगा कोई स्थिर है कोई कंपन है किसी प्रकार एक बिंब होने पर जैसे आने के प्रतिबंब में आने के प्रकार कंपनता स्वच्छ अस्वच्छ प्रतिबिंब है गा, पहले नहीं था घटना तोड़ दिया पानी चला गया प्रतिबिंब नष्ट हो गया ये सब जैसे व्यवस्था बनती ठीक इसी प्रकार ये देहस्थानीय घट स्थानीय देह इसमें जल स्थानीय अंतकरण उसकी उपाधि के भेदात भी ना भी ना दिखते है उसने सुख दुखादी व्यवस्था सब संभव है सुस्त अव्युक्तिवशात और अद्वैत तो सत्य है अव्यभिचाराध्य जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता वो सत्य नहीं है सर पर रज सर पर ब्रह्म काले में दिखता है आगे नहीं दिखता है सपना प्रपंच दिखता है आगे सपना प्रपंच नहीं रहता है और व्यभिचार होने है जागृत प्रपंच में नहीं रहता में नहीं रहता व्यविचार हो गया इसलिए जागृत अवस्था में भी आप है आप जागृति की दृष्टा स्वप्न की दृष्टा सुश्रुति की दृष्टा तीनों अवस्था का साखी आप है उसका आपका स्वरूप का व्यविचार कभी नहीं होता है अवस्था का व्यविचार होने पर भी अवस्था का प्रकाश अवस्था को देखने वाले साक्षी का व्यविचार नहीं होता है अव्य विचार सत्य व्यभिचार हो, हो तो मिथ्या होगा तो अव्य विचार आदि युक्ति बसा विचार है इस युक्ति के द्वारा अद्वैत से परमार्थत्म प्रतिपादित श्रुति है एक में बहुत श्रुति है तो युक्ति के द्वारा परमार्थत्व प्रति प्रतिपादन करने के लिए तृतीय प्रकरण जिसका नाम अद्वैत प्रकरण चतुर्थ प्रकरण का नाम है अलात शांति लाती की शांति जलाएंगे, थोड़ा जल अग्नि, एक लकड़के से पकड़ेंगे तो पर थोड़ा अग्नि ऐसे घुमाओ थोड़ा घुमा गोल दिखता है ऐसे सीखा तो टेरा मेरा दिखेगा सीधा लाइन दिखेगा बोला गोल खिलाएंगे, जो घुमाते हैं गोल दिखता है छोड़ दिया तो एक ही बिंदु है तो घूमना गोल कुछ वास्तव है दिखता है जोर से घुमाएंगे तो गोल दिखेगा जोर से घुमाएंगे गोल दिखेगा, दिखता है गोल, किंतु वास्तव तो में नहीं ऐसे सीधा लाइन करेंगे ये सब दिखता है एक लाइन जैसे किंतु वास्तव तो में नहीं है उसका शांत तो हो जाता है जो स्थिर हो गया दिखा गया कुछ नहीं इसी प्रकार ये मरने के द्वारा ही ये सब विभिन्न प्रकार सब दिखता है जैसे सप्ने में दीक्षि दिखता है, जैसे में भी दिखता है। फिर हो जाने पर कुछ कृष्ण एक अद्वित तत्व है।, है, है अलात शांति का प्रतिपक्ष भूता बाधातरा शांति तेजा का अर्थ विशेष तेना है भी में निराकरण है चतुर्थ प्रक्रे अद्वैत तो से तथा तो प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी अद्वैत है तथा सत्यत्व पार्थिक है उसका ज्ञान प्रतिपत्ति ज्ञान के प्रतिपक्ष विरोधी अद्वैत ही वास्तव है इसी के विरोधी वादातराणी अन्य जितने वादे छ दर्शन आतिकों का छन में पांच दर्शन द्वैत है सांख्य योग द्वैत योग भी द्वैत है पूर्व विभाग का विद्वेत में न्याय वैश्विक विद्वेत है पांचो दर्शन द्वैत है एक है वेदांत है अद्वैत और वेदांत में भी केवल अद्वैत शांकर सिद्धांत है उसको छोड़ करके बाकी जितने मत है वेदांत मत है अलग अलग रामानुज माधव रामानंद वल्लभ आचार्य आचार्य बहुत होते है शास्त्र में अद्वैता आने से उसको जोड़ करके विशिष्टा द्वित्व क्या क्या सब करते हैं अद्वैत शब्द को तो रखेंगे अद्वैत क्या जड़ चेतना परमात्मा सारा है एक सारा ब्रह्मांड है सत्य और एक अद्वैत परमात्मा ये चेतना चाहते इसी प्रकार विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं सब द्वित वादी एक शांक मत केवल अद्वैत और बाकी सब आदि देते तो मुख्यतः तो है पांच दर्शन वेदांत दर्शन रूप से तो शंकर वेदांत ही सब शास्त्र कारण को इष्ट है कारण क्या है पांचों दर्शन में जो वेदांत मत का परस्पर दर्शन में अन्य मत तो खंडन होता है जो वेदांत मत का निराकरण करने के लिए आता है अद्वैत वेदांत का ही निराकरण करते हैं न्याय सिद्धांत भूतालय में वेदांत पक्ष आएगा तो वेदांत पक्ष करने के मान करके जिसका निराकरण करेंगे पांचों दर्शन के आचार्य अद्वैत वेदांत को ही वेदांत मानते इसलिए उसका कथन करके अनुवाद करके निराकरण करते हैं और द्वैत तो वेदांत को वेदांत के स्थान पर नहीं यदि वो भी वेदांत होता उनका भी निराकरण करना चाहिए अपने मत प्रतिपादन करने के लिए छह दर्शन में पांचों दर्शन में अलग अलग सब अपने मत प्रतिपादन करने के लिए अन्य मत का निराकरण करते हैं? जैसे अन्य मत निराकरण करते वेदांत मत भी निराकरण करते वेदांत मत का निराकरण जो करेंगे वेदांत मत उनको मान्य अद्वैत वेदांत इसीलिए वाचस्पति मिश्र सब दर्शन के ऊपर टीका लिखी उन्होंने लिखी वाचस्पति मिश्र ने लिखी टीका छह दर्शन पांचों दर्शन के ऊपर टीका लिखने के बाद वेदांत दर्शन के ऊपर टीका उन्होंने लिखी टीका कार के नाम प्रसिद्ध है जो अद्र... जो वेदांत की ओर टीका लिखी वो शांकर वेदांत की ओर टीका लिखी स्वतंत्र पांचों दर्शन के टीका लिखने तो के बाद वेदांत की टीका लिखी तो शांकर सिद्धांत को ही वेदांत मतमान करके उसके ऊपर वहामती टीका लिखी पांचों दर्शन लिखते समय अद्वैत वायता नहीं तो पांचों दर्शन के टीकाकार अरे वेदांत दर्शन टीकाकार के समय वेदांत दर्शन उनके लिए अद्वित वेदांत ही दर्शन है उसके ऊपर टीका वहां लिखी इसलिए अन्य जितने बाद है, ये तो से हो गया। उसके ऊपर भी अलग अलग मतभेद बहुत ही नास्तिक मत आदि बहुत ही जितने वादांतर तो अन्य अन्य बाध है तो अद्वैत ज्ञान के विरुद्ध अन्य अन्य सत्य होगा तो अद्वैत कैसे होगा इसलिए दे दिया अद्वैत अद्वैत से तथा तो प्रतिपति प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी अद्वैत में पारमार्थिक के प्रतिपति ज्ञान के विरोधी यानी नहीं, नहीं। सिद्धांत एक अलग अलग नहीं ऐसा में विरोधी तो और उनके मत में भी सांख्य न्यायिक वैशेषिक योग सब को मिला करके देखो परस्पर विरोधी एक नहीं जितने द्विती है रामानुज आदि, उनको एक बैठा हो वो भी सब मतभेद है उनमें भी बहुत झगड़ा है परस्पर विरोधी लोग खंडन करते न्याय के न्याय न्याय के लोग खंडन करते संख्या मत गए सांख्य लोग कहते घट उत्पत्ति के पहले कारण तो में घटा है न्याय कहते नया घट की उत्पत्ति पहले कारण में घटा नहीं था उनमें झगड़ा है यदि पहले कारण में घट था मिट्टी में तो फिर दंड चुक्र कुल क्या जरूरत है नायक विशेष लोग उनके ऊपर आपत्ति देते हैं सांख्य के ऊपर सांख्य घटा नहीं था मिट्टी से बन जाता है तो जहाँ तेल नहीं रेत रे तो को पीसो उसमें भी तेल निकल जाए औसत की हो, जाए, हो जाती है तो तिल को पीस कर तेल क्यों निकालते हो दूध से क्यों दही बनाते हो जल से दही बना दो असत दही की उत्पत्ति हो जाएगी वंध्यापत्ति की उत्पत्ति हो जाए इस प्रकार आपस परस्पर विरोधी ये बहुत विरोधी परस्पर विरोधी वास्तव नहीं तद उपपति विराकरण है उन्हीं की युक्ति के द्वारा उनका निराकरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण है उनकी युक्ति के द्वारा उनका निराकरण इसी प्रकार श्रीवत्त समीश्र ने खंड अनुखंड कार्य लिखा है द्वैत मत की जितने हैं लक्षण प्रमाण उनके शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ही वो अनुपम है प्रमाण ठीक लक्षण ठीक सब खंड के अपने मत के अनुसार उनके मत के अनुसार उनका लक्षण ठीक नहीं प्रमाण ठीक नहीं लक्षण प्रमाण सिद्धि वस्तु का निश्चित लक्षण प्रमाण से कोई भी लक्षण ठीक नहीं कोई भी प्रमाण तुम्हारा ठीक नहीं तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती एक अद्देश्य तत्व आत्म तत्व की प्रमाण उसको छोड़कर बाकी सब जितने आप कहते किसी की सिद्धि नहीं होकर उन्हीं की युक्ति के द्वारा उनके खंडन किया गया ठीक इसी प्रकार यहाँ तद भी रहेगा निराकरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण है ठीक है हमें अद्वैत तस् ये तत्व तस्य तथा अद्वैत तथा अबाधित अद्वैत में तथा अबाधितुम अबाधित प्रतिपक्ष पक्षातरण उसके विरोधी अन्नपक्षे इतने हेतु आह अवैदिक अवैदिक विरोधी वैदिक दर्शन से जितने अवैदिक निराकार तो हितुम उनका निराकरण करने में कारण क्या है नाथार्थ है इसे निराकरण करना चाहिए निष्ठा है, है? यथार्थ नहीं पद उप पथिव निराकरण हेतु माह उनके युक्ति से निराकरण क्यों करते अन्य विरोधी तो परस्पर विरोधी इसे उनकी युक्ति से उनका निराकरण होता है पक्षांतर प्रतिशत मुख्या न अन्य पक्ष के प्रतिषेध तो करने का क्या प्रयोजन है प्रतिषेध तो अन्य पक्ष अपने अद्वैत मत का विरोधी अद्वैत ज्ञान के विरोधी और प्रतिषेध तो के द्वारा अद्वैत में दृढ़ अद्वैत तो सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए अंतिम प्रकरण अलात शांति विरोधी समाप्त हो जाएंगे तो अद्वैत शांत स्थिर अद्वैत निश्चित हो जाएगा हो जाएगा ये चतुर्थ प्रकरण है अलात शांति ओंकार निर्णय द्वारे न आत्म प्रतिपत्ति आद्यम प्रकरण प्रथम प्रकरण का आत्म प्रतिपति भूतम आद्यम प्रकरण आत्म के ज्ञान का साधन प्रथम प्रकरण ओंकार निर्णय द्वारे निश्चय के द्वारा ही आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान का साधन प्रथम प्रकरण हो ओंकार के द्वारा एक आ गया है तद हेतु पूर्व पीछे तब निर्णय ओंकार निर्णय से ओंकार का निश्चय तब भी हेतु तो आयोगा तो आत्मज्ञान का हेतु किस होगा ओंकार का निर्णय करेगा और आत्मज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान का हेतु किस होगा तब भी हेतु तो आयोगा ओंकार का निर्णय आत्मज्ञान के हेतु क्या होगा न कलो अर्थांतर ज्ञान अर्थांतर ज्ञान व्याप्ति मंत्रण धूम ज्ञान होने पर पर्वत में वन ज्ञान हो जाता है धूम ज्ञान से पर्वत में वन्य ज्ञान होता है तो अन्य ज्ञान अन्य ज्ञान का हेतु होता है धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का हेतु क्यों होता है पहले यत्र धूम ती व्याप्ति ज्ञान होने से धूम ज्ञान वन्य ज्ञान में उपयोगी है व्याप्ति ज्ञान के बिना अन्य ज्ञान अन्य ज्ञान में उपयोगी नहीं होता है न कलो अर्थांतर ज्ञानम अर्थांत अन्य अर्थ अन्य तो तो विषय का ज्ञान अन्य विषय ज्ञान में व्याप्ति मंत्री व्याप्ति के बिना उपयोग नहीं होता व्याप्ति हे तो धूम ज्ञान बन्न का जनक क्योंकि व्याप्ति है धूम बनी में सापति व्याप्ति के बिना ओंकार का निर्णय करेगा और आत्मा का ज्ञान आत्मा प्रतिपति का हेतु क्यों होगा ओंकार निर्णय धूम ज्ञान बन्नी ज्ञान का हेतु होता है धूम बने व्याप्ति और ने ना आत्मज्ञान का हेतु तो होगा आत्मा और ओंकार में कोई व्याप्ति हो तो ऐसा निर्णय ओंकार निर्णय का साधन नहीं होगा ये पूर्वता है नग्न व्याप्ति रूपल में तो व्याप्ति उपलब्ध है चाहे धूम जब जब निकलता है नीचे वो अधिकांश अवश्य बन बनने नहीं नहीं तो धूम कहाँ से निकलेगा क्योंकि है कारण धूम कार्य कारण ही के बिना कार्य का भी नहीं होता कार्य धूम वन्य यदि कारण नहीं रहे तो उसका कार्य धूम कभी नहीं होगा कारण के बिना कार्य कभी नहीं होता है ये व्याप्ति है कि धूमति ऐसे ओंकार निर्णय और आत्म ज्ञान के साथ ओंकार तो के साथ आत्मा का नत्म कार्य तो ओंकार से युक्तम जैसे कहेंगे वन्य का कार्य धूम ऐसे आत्मा का कार्य तो ओंकार ज्ञान होने से आत्म ज्ञान हो जाएगा ऐसे धूम ज्ञान से वन्य ज्ञान हुआ कारण क्या धूम बनी का कार्य है तो ओंकार आत्मा का कार्य और ओंकार का ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान हो, हो जाएगा तो आत्मा का कार्य तो कार्य ओंकार आत्मा का कार्य इतना ही सन ओंकार आत्मा का कार्य क्या आत्मा का कार्य आकाशवादी सब कुछ है सब कुछ है तो ओंकार निर्णय करने क्या जरुरत है आकाश आदि तो साब दिखता है घटापट आदि आत्मा का कार्य है उनका आकाशवादी का विशेष है तो ओंकार आकाशवादी में क्या विशेष है बराबर है तो उनका निर्णय करने क्या जरूरत है तस्वी सर्वात्म आत्म व तत्वता तो मनवा सन प्रथम तो प्रकरण प्रागूत थांप, आक्षिपति तर्वात्म और ओंकार को सर्वात्म को कहेंगे जो सर्वात्मक ओंकार है तो आत्मा आत्मा का कार्य है आत्मा अपना कार्य है क्या आत्मा जैसे सपना कार्य नहीं क्योंकि आत्मा सर्वात्म के सर्वरूप है ओंकार भी सर्वात्मक है तो वो भी आत्म का कार्य कैसे होगा तस्वीर सर्वात्म तह तो ओंकार से ओंकार सर्वात्मक होने कारण जिससे अपना कार्य नहीं है ओंकार भी सर्वात्मक होने कारण आत्मा का, का कार्य नहीं होगा तत्कार्य तो व्यता था ओंकार भी सर्वात्मक कहेंगे सर्वात्मक ओंकार आत्मा का कार्य किस होगा कार्य तो व्यगा मानते थे सन प्रथम प्रकरणार्थम प्रागूस आखिपति पूर्व पिछले आक्षेप करता है प्रथम प्रकरण का अर्थ जो पहले कहा है आगमन उनका उनका निर्णय के द्वारा आत्मज्ञान का साधन इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वी प्रथम पुनर्णय आत्मतत्व प्रति पद्धति आक्षेप करता है ओंकार का निश्चय आत्मतत्व तो तो ज्ञान का उपायत्व तो प्रति उपायत्व तो को प्राप्त करता है आत्मतत्व तो ज्ञान का उपाय कैसे होगा उपाय होगा तो उसमें उपायत्व तो प्राप्त होगा तो ओंकार निर्णय आत्मज्ञान के साधनत्व को कैसे प्राप्त करता है ओंकार निर्णय आत्मज्ञान का साधन कैसे होगा अब धूम ज्ञान वन का साधन होता है क्योंकि धूम वन ही व्याप्ति है और ओंकार निर्णय आत्मज्ञान के साधनत्व के प्राप्त करेगा कैसे साधन बनेगा ये आक्षेप है सिद्धांतिका नहीं न वनुमानावस्थम भाव ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपूर्ति उपाय व्याप्ती भाव दो सब दो समे सिद्धांतिकता में हमें अनुमान के द्वारा हनुमान को आश्रय करके ओंकार निर्णय आत्मज्ञान का उपाय ऐसा नहीं कहते यदि अनुमान के द्वारा कहते तो आपको पूछना चाहिए व्याप्ति के मना कैसा अनुमान हुआ न व्यय वयम सिद्धांत अनुमान अवस्टम बात हनुमान को आश्रय करके अनुमान प्रमाणु का आश्रय करके ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति उपाय हम अभी पहुँचानो तो उनका निर्णय आत्मज्ञान का साधन ऐसा नहीं मानते हम अनुमान प्रमाण से जिससे व्याप्ति अभाव दोष माव है दोष को प्राप्त करें व्याप्ति नहीं तो दोष होगा अनुमान कैसे होगा व्याप्ति के बिना अनुमान प्रमाण कैसे होगा व्याप्ति अभाव दोष को प्राप्त करे कभी यदि अनुमान को आश्रय करके हम कहते हैं उनका निर्णय आत्मज्ञान का साधन ऐसा कहते तो ऐसा नहीं कहते तो फिर क्या कहते कि श्रुति प्रमाण्या सिद्धांतिका सिद्धांति कहते हैं ओंकार निर्णय आत्मज्ञान के साधन करते हैं सिद्धांति उच्य से सिद्धांति कथा उच्यते ठीका त्र मृत्यु संप्रति ओम इतने वाक्य ब्रम ओम उपदिष्ट यमराज के पास नचिक त्म तत्व तो का उपदेश भारत तो लचिकेता के प्रति सब कुछ ओम है। ओम ओम जो किया गया उनका ब्रह्म है ओमकार ब्रह्म है ओम इत ऐसे कहाम तो कैसे ब्रह्म होगा ओम तो एक शब्द है और ब्रह्म कैसे ठीक है समाहत ओंकार उच्चारण य चैतन्य स्फुति तदकार साम्यादेव शाखाचंद्र न्याय न लक्ष्य थे ओम शब्द होकर के समाप्त होकर एकाग्र होकर के ओ ऐसे उच्चारण जो लंबा करते ओंकार उच्चारण या चैतन्य स्फुति यदअस्थि यदभा तदात्मरूपन जो भान होता है चैतन्य चैतन्य का स्पुर होता है तभी वो में भान होता है चैतन्य की किसका भान नहीं होगा शब्द का जो भान होता है वो चैतन्य संबंध से जो घटो का कहते घटो अस्थि घटोभा अधिष्ठान की सत्ता घट में दिखती है अधिष्ठान का भ्रान भी घट के साथ मिलकर घटो कहते हैं चैतन्य का स्पुरन होता है शब्द ओम करने से चैतन्य का स्फूरण होता है सबके साथ अनुभव तो चैतन्य स्पुर होता है या चैतन्य स्फुर उसको बहुत अभ्यास करने से समाहित हो करके वो चैतन्य स्फूरण होता है वही ब्रह्म है ऐसे चिंतन न करना चैतन्य स्फुरती तद तो ओंकार स्वामी प्यादेव ओंकार के समीप ओंकार उच्चारण करने से चैतन्य स्पूर्ण हुआ ओंकार के समीप हुआ ओंकार समीपे वो शाखा चंद्र न्याय न शाखा चंद्र न्याय चंद्र प्रतिपद आदि चंद्र बहुत छोटे सूक्ष्म है उसको देखने के लिए आकाश दर्शन करने के दिखते बहुत कह चंद्र दर्शन करेंगे के तो इतने छोटा है आकाश में नीचे नहीं होता है दृश्य देखाते देखो शाखा चंद्र वृक्ष की शाखा के देखो वो चंद्र ही साखा को देखने के बाद साखा के अग्र में चंद्र है शाखा के समीप चंद्र ज्ञान होगा तो पहले साखा को दिखाते है क्योंकि उसके समीप है शाखा चंद्र न्याय समीप जैसे शाखा को दिखाते है ऐसे चैतन्य ओंकार के समीप ओम उच्चाकरण से चैतन्य का स्पुरण होता है ओंकार के समीप उसे चैतन्य को ब्रह्म रूप से जानने के लिए ओंकार को बताते ओंकार ब्रह्म है जैसे शाखा को देखाते चंद्र कहाँ देखो मुख्य के शाखा पहले वो शाखा देख ले उसके बाद शाखा आकर चंद्र देखेंगे, ठीक वो इसे जो उपदेश करते शाखा चंद्र न्याय ना क्योंकि शाखा के समीप में चंद्र है ठीक है ओंकार के समीप है ओंकार शब्द है ना लक्ष्य थे ओंकार शब्द से लक्षण आया चैतन्य को बताते बताते ओंकार शब्द ओंकार के समीप है ओंकार शब्द से लक्षण के द्वारा जो स्फूरित चैतन्य को उपदेश करते है ना लक्षण ओंकार हेतु लक्षणा के द्वारा ओंकार का निश्चय होने पर लक्षणा के द्वारा उसके समीप ब्रह्म ज्ञान के उदाहरती को उदाहरण करते भगवान भाष्य कर ओम इतनी प्रतिमाया विष्णु बुद्धिवत ओंकार ब्रह्म बुद्धि उपास ब्रह्म बुद्धिया उपास्य मान ब्रह्म प्रतिपति इति अभिप्रीत वाक्या पठती प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करते नर्मदा में शिव बुद्धि करते नर्मदेश्वर प्रतिमा में विष्णु बुद्धि जैसे करने पर विष्णु की कृपा होती परमात्मा की प्राप्ति होती इसी प्रकार ओंकार ब्रह्म बुद्धिया उपास्यमाना जैसे प्रतिमा शालग्राम विष्णु बुद्धिया उपास्यमान अलग बहुत इसी प्रकार ओंकार है प्रतीक जैसे प्रतिमा सालग्राम विष्णु के प्रतीक भी प्रतीक है ब्रह्म का ब्रह्म बुद्धिया उपास्यमान और ब्रह्म बुद्धि करके ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म ऐसा है ऐसा प्रतीक में ब्रह्म करके उपासना किया जाता है उपासना किया जाता है ब्रह्म सूत्र में है ब्रह्म उपास्यमान ओंकार जो उपास्यना होता तो ओंकार का उपासना क्या जाता है ब्रह्मबुद्धि से तो ब्रह्म ज्ञान का साधन होता है परम, ब्रह्म प्रतिपति प्रति इसके अभिप्राय करके वाक्याक्य कठोरपनिषद का परम यही आलंबने ओंकार किय ओंकार्रह्म दृष्टि उपास्य ओंकार पर ब्रह्म का भी आलम्बन अपर ब्रह्म का भी आलम्बन उसी दृष्टि से उपासना किया जाता तो है का तार उपार होती ज्ञान तो को प्राप्त करता है ओंकार ऐसा मान करके पुनः से तो फिर पर देखा ये तद वि सत्य काम ये ओंकार परमा परम ब्रह्म ओम इत आत्मान युजा में एतर एतर hmm. यदा तदा उकारे, आत्मनमुत्ते सूक्ष्मी तरणे मकारे आत्मनि तमें कार्य कारण प्रत्येगात्म उपनिष्ठ प्रकार से उपायता है समाहित हो करके यदा ओम इस उचार्य ओम इस उच्चारण करके आत्मा का अनुसंधान करता है ओम मुचान कर समाहित होकर के सबसे हटा करके आत्मतत्व चिंतन करता है ओम मुचान करके आत्म तत्व का अनुसंधान करता है हमारे ब्रह्म आत्म तत्व खेता है तो क्या करता है थूल प्रपंच को सूक्ष्म में लय करता है लय चिंतन कर देता है स्थूल प्रपंच अपने थूला कारण सूक्ष्म से अतिरिक्त नहीं अकार उकार मकार तीन तत्त्व सूक्ष्म प्रपंच उपंच मकार स्थूल का लय करना सूक्ष्म का कारण में अकार का उकार में उकार का मकर में स्थूलम अकार उकार सूक्ष्म प्रपंच सप्तम प्रपंच हैपंच को कारण में मकर में कारण प्रपंच मकार में तम अ कार्य कारणीत जो कारण प्रपंच है उसको लय करना जो कार्य कारण अतीत है प्रत्येगात्मा पूरी जिसको कहते है वहां ओंकार में अमात्र का प्रथम द्वितीय तीन मात्रे है चतुर्थ अधिष्ठान अमात्र कार्य कार्यकार प्रत्येगात्मा में उपसार करके कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं उससे अतिरिक्त कारण नहीं कार्य नहीं ऐसे ऐसे करके सबका लय कारण में हो गया जो कारण है अविद्या माया है अनादि है और भी प्रत्येक आत्मा से वास्तव अतिरिक्त नहीं उसकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है ऐसे करके कार्य कारण अतिथि शुद्ध उसमें उपचार करके तनिष्ठ भगवती उत्तर जाता हम अस्मित कार्य कारण अतिरिक्त एक अद्वितीय तत्व तो सारा प्रपंच का अधिष्ठान अकार उकार मकार करके स्थल सूक्ष्म का सारा प्रपंच का अधिष्ठान कार्य कारण अतीत ऐसा चिंतन करता है सारे प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म में हो ऐसे अने प्रकार ओंकारों से तत्प्रति प्रति उपायता ओंकार तो हो गया आत्मज्ञान का साधन है इस प्रकार केवल जो जप करना है अलग है विचार करके चिंतन करके सब क्या सबके अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप मैं हूँ जिस मेरे में सारा ब्रह्मांड प्रमाण सबका अधिष्ठान अमात्र के शुद्ध रूप में हूँ ये जो सा विचार करेंगे तो आत्मज्ञान होता है आत्म प्रतिप्र उपाय विद्यांतरण अन्य प्रकार से कहते हो मित्रत्मान जीत मि ध्यान ध्यान वो ठीक है इति ये कहा जाता है जो सपुमान स्थानु, स्थानु का अनुवाद करके पुरुष विधान करते कभी पुरुष कड़ा है उसे तो ब्रह्म होता है पेड़ का ठूंठ विपरीत होता है कभी वस्तु तो पेड़ का ठूंठ स्थान है। है। एक चोर बुद्धि भी हो जाती तो स्थानु का है तो स्थानूस एक आदमी खड़ा है उसको सोचा कोई पेड़ का ठूंठ दूसरे कहता है तो चोर खड़ा है स्थान हो कुमान स्थानु का अनुवाद करे पुरुष कहते स्थान हो पुरुष कैसे होगा स्थान पेड़ का ठूंठ आधा तो का पेड़ काट का देंगे ऐसे खड़ा है थोड़ा अब वो पुरुष कैसे होगा यहाँ स्थानु उपमान दोनों प्रथमा है समान विभूति के समान अधिकरण है समानधिकरण प्रयोग होता है ये समानधिकरण मुख्य नहीं स्थानु ही पुरुष नहीं अभी तो समानु नहीं, कि नहीं किन्दु पुरुष है बाध समण है तो ओम इतना तद ब्रह्म जो कुछ ओम ऐसे कहते वो ब्रह्म है ओम शब्द का वाच्य ओम शब्द ये सब कुछ नहीं किन्द ब्रह्म ही है बाद समान जो कहते हैं ये शब्द और सब उसका वाक्य जितने वाच्य वाचक भाव सब है वो सब नहीं है सर्वम खल ब्रह्म इस प्रकार जो सारे ब्रह्म दिखता है ये नाम रूप बाध कराइ नहीं है कि किन्तु ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है नाम रूप कर बात करना ओम ऐसे कहेंगे तो शब्द शब्द का अर्थ वाच्य वाचक भाव जितने कुछ है सब ब्रह्म है में कलित ये सब कुछ है नहीं शुद्ध ब्रह्म में ये बाद में बादायम तो अधिकरण है ना समाहत ब्रह्म बोध ब्रह्म बोध आचार्य के द्वारा बताया जाता है समात्य करते जहाँ वाच्य वाचक भाव है सब कल्पित है शुद्ध ब्रह्म उसका अधिष्ठान तुम होते ज्ञाप्य उपदेश किया जाता है तथा से युक्त ओंकार से ब्रह्म ज्ञान हेतु तुम इसलिए ओंकार ब्रह्म ज्ञान के हेतु ओम इति ओम इति ब्रह्म ओम, से। ओम का ले कर लेकर के वो सब कुछ वाच्यवाचिका ब्रह्म में कलित वास्तव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है सब कुछ कल्पित है कि सर्वास्पद्वाद ओंकार से ब्रह्म तथा ओंकार सबकास्पद प्रतिष्ठा है कि वाचक शब्द सौका जितने सब वाच्य वाच्य वाचक शब्द है ओंकार ओंकार वी, सब ओंकार कहेंगे अकार भी सर्वाक आ गया सब वाच अकार है अकार भी ओंकार में ओंकार की सब जितने वाचक शब्द है सो ओंकार है अर्थ शब्द भेद नहीं अभेदे इस करके सब का ओंकार वेदम सर्वम सर्वास्पद ओंकार से ओंकार तो तो सबका है और ब्रह्म से तथा तो ब्रह्म भी सबका अधिसन है ओंकार सब वाचक शब्द का आश्रय है और ब्रह्म का आश्रय एक लक्षण सब का आश्रय ओंकार है सब का आश्रय ब्रह्म एक लक्षण दोनों मन से अन्य सिद्ध है ओंकार ब्रह्म में अन्य सिद्ध नहीं होगा ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपति है वो क्या ओंकार का ज्ञान वास्तव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है ओंकार एवद इत्यादि चांद सकता आदिपद इत्यादि आदि आदिभ्य ऐसे अन्यवाक्य बहुत ओम शुत्याद शुत्याद ओम ही ओम इतम सर्वकुच ओम इनको संग्रहता नहीं आदिपद इत्यादिश्रुति प्रतिपतिम ओंकार से प्रमित ओंकार ब्रह्म प्रतिपति का साधने ओंकार प्रतिपति प्रतिपत्ति साधन ब्रह्म ज्ञान साधन ओंकार से ओंकार का साधन ये शुति के द्वारा प्रमित द्वारा बहुत शुति के द्वारा प्रमित निश्चित है ओंकार साधनते